महाभारत शांति पर्व द्विशतम भगवान विष्णु का वराह रूप में प्रकट होकर देवताओं की रक्षा और दानवों का विनाश कर देना तथा नारद को अनुस्मृति स्तोत्र का उपदेश और नारद द्वारा भगवान की स्तुति युधि तिरच पितामह महाप्राज्युधि महा सत्य पराक्रम श्रोत मीक्षा कृष्णमेशरम युधिष्ठि ने पूछा युद्ध में सच्चा पराक्रम प्रकट करने वाले महाप्राग्य पितामह भगवान श्रीकृष्ण अविनाशी ईश्वर हैं मैं पूर्ण रूप से इनके महत्व का वर्णन सुनना चाहता हूँ याश्य तेज सुमह कर्म पुराकृत तन्मे यथा तत्व ब्रोहित प्रवर इनका जो महान तेज है इन्होंने पूर्व काल में जो महान कर्म किया है वह सब आप मुझे यथार्थ रूप से बताइए। रूपम प्रभु बताइये प्रभुण तमाख्या महाबल महाबली पितामह संपूर्ण जगत के प्रभु होकर भी इन्होंने किस निमित्त से त्रिय जोन में जन्म ग्रहण किया यह मुझे बताइए विस्मुवाच पुरा जातो तत्रा समासी सहस्र विश्व जी ने कहा राजन पहले की बात है मैं शिकार खेलने के लिए वन में गया और मार्कंडे मुनि के आश्रम पर ठहरा वहाँ मैंने सहस्रों मुनियों को बैठे देखा ततस्ते मधुपर्केण पूजा चक्रो रथोमयी प्रतिग्रीजा चाह पू प्रत्यनंदमचेट मेरे जाने पर उन महर्षियों ने मधुपरक समर्पित करके मेरा आतिथ्य सत्कार किया मैंने भी उनका सत्कार ग्रहण करके उन सभी महर्षियों का अभिनंदन किया कथयसा कथिता तत्र कश्यपेन महर्षिण मन प्रहलादि दिव्यां तामी हई फिर महर्षि कश्यप ने मन को आनंद प्रदान करने वाली यह दिव्य कथा मुझसे सुनाई मैं उसे कहता हूँ तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो पुरा दानो मुख्या क्रोध लोभ समन्विता भले न मत्ता सतसो नरका महासुरा में नरकासुर आदि सैकड़ो मुख्य मुख्य दानो क्रोध और लोभ के वशीभूत हो बल्कि मद से मतवाले हो गए थे तथा चाण्डे बहो दानवा युद्ध दुर्मदा न सहन्ते स्म देवानाम समृद्धि तम इनके सिवा और भी बहुत से ऋण दुर्मद दानव थे जो देवताओं की उत्तम समृद्धि को सहन नहीं कर पाते थे दानवैर्जमान देवादेवर्षा राजन विस्मानात राजन तस्ततः उन दानवों से पीडित हो देवता और कहीं नहीं पाते थे वे इधर उधर शर्म छिपते फिरते थे पृथ्वी महारूपां ते समश्यं बोक दान भैरभिर्णाम घोर रूपयी समूचे भूमंडल में भयानक रूपधारी महाबली दानव फैल गए थे देवताओं ने देखा यह पृथ्वी दानवों के पाप भार से पीड़ित एवं आर्त उठी है भारत अप्रहिष्टा चुखता अथादित संस्ता ब्रह्मांडम इधम अभ्रुवन् यह भार से व्याकुल हर्ष और उल्लास से शून्य तथा दुखे हो रसातल में डूब रही है यह देख कर के सभी पुत्र भय से थर्रा उठे और ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले कथम सक्ष्यामहे ब्रह्मण दान बहिर्भिमर्दनम स्वयंभूस्ता श्रेष्ठोत्र विधिर्मयाम ब्रह्मण दानों लोग तो हमें इस प्रकार रौंद रहे हैं इसे हम किस प्रकार सह सकेंगे तब स्वयंभू ब्रह्मा ने उनसे इस प्रकार कहा देवताओं इस विपत्ति को दूर करने के लिए मैंने उपाय कर दिया है ते वरेणिसपन्ना बल इन च मदेर च नामबुद्यंतमूढ़ा विष्णुम्यक्तर्शनम वराह रूपिणम देव अदृश्यम अमरैरपी वेदान वर पाकर बल और अभिमान से मत हो उठे हैं वे मूढ़ दैत्य अव्यक्त स्वरूप भगवान विष्णु को नहीं जानते जो देवताओं के लिए भी दुर्धर्ष हैं उन्होंने वाराह रूप धारण कर रखा है ये सैगे न ग्वात्री दानवाधमा अंतर्भूमिगता घोरा निभसंति सहस्रश्यति त्रुत्वा जो सुरसतमा वे सहस्रो घोर दैत्य और दानवाधम भूमि के भीतर पाताल लोक में निवास करते हैं भगवान एक पूर्वक वहीं जाकर उन सबका विनाश कर देंगे यह सुनकर सभी श्रेष्ठ देवता हर्ष से, से खिल उठे तथो विष्णु महातेजा बाराफो रूपिता अंतर्भूमि प्रतिम उधर महातेजस्वी भगवान विष्णु बराह रूप धारण कर बड़े वेग से भूमि के भीतर प्रविष्ट हुए और दैत्यो के पास जा पहुंचे दृष्टवा च सहित सर्वे दैत्या सत्व महानुषम प्रसा सर्वे संसत्सु काल मोहिता उस अलौकिक जंत को देख कर सब दैत्य एक साथ ही वेगपूर्वक उसका सामना करने के लिए हठात खड़े हो गए क्योंकि वे काल से मोहित हो रहे थे तत से समभित्रत्य बराहम ज गृहू समम संक्रुद्धाच बराहम तम व्यक्र संत सम शब्द कुपित होकर भगवान बराह पर एक साथ धावा बोल दिया और उन्हें हाथों हाथ पकड़ लिया पकड़कर वे वराह देव को चारों ओर से खींचने लगे दानवेन्द्र महाकाया महावीर बलोत्थिता न शक्श किंचित कर्तम सदा विभु प्रभु यद्यपि वे विशाल काय दानवराज महान बल और वीर से सम्पन्न थे तो भी उन भगवान का कुछ बिगाड़ न सके तथोगछत विस्मयम ते दानवेन्द्राभँ तथा संशय गतमात्मान भेदरे च सहस्रशह इससे उन धानवेन्द्रों को बड़ा विस्मय और भय प्राप्त हुआ वे सहस्रोदैत्य अपने आप को जीवन के संशय में पड़ा हुआ मानने लगे ततो तथो देवादेव संात्मा योग सारथि योग भगवान्दा तत्व विननाद महानाद शोभयन दैत्यदान सन्नाता सर्वास्थ दिशो दश परेष इसके बाद योग स्वरूप योग के नियंता देवाधिदेव भगवान् दैत्यों और दानवों को क्षोभ में डालने के लिए योग का आश्रय बड़े जोर जोर से गर्जना करने लगे उस भीषण गर्जना से तीनों लोग और ये सारी दसो दिशाएं गूंज उठी तेना सन्नाद शब्दे न लोका नाम क्षोभ आगमत संतम लोक देवा शक्रपुर उस भीषण गर्जना से समस्त लोकों में हलचल मच गई स्वर्गलोक में इंद्र आदि देवता भी अत्यंत भयभीत हो उठे निर्विचे जगच्चा बभूवा तेृशा साबरम जंगम चेन नाद मोहित उस सिंहनास् मोहित होकर समस्त चराचर जगत् अत्यंत चेष्टा रहित हो गया ततस्ते दानवा सर्वे तेन नादेन भीषिता पेतुर्गताज प्रमोहिता तदनंतर वे सब भगवान के उस गर्जना से भयभीत हो प्राण सुन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़े वे सब के सब भगवान विष्णु के तेज से मोहित हो अपने सुध बुद्ध खो बैठे थे रियामास खुरैर्विदारे दो रसातल में जाकर भी भगवान बाराह ने देवद्रोही असुर को अपने खुरों से वितीर्ण कर दिया उनके मांस मेदा और हड्डियों के ढेर लग गए थे नादेन तेन महता सनातन थे स्मृत पद्मनाभ हो महायोगी भूताचार्य सभूतराण संपूर्ण प्राणियों के आचार्य और स्वामी महायोगी वे भगवान पद्मनाभ अपने महान सिंहनाथ के कारण सनातन माने गए हैं इस श्लोक में वर्णित भाव के अनुसार सनातन शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार समझनी चाहिए नादने न सहित सनातन दकार तकारो तकारोस्थान स जो नाद के साथ हो वह सनादन कहलाता है सनादन के दकार के स्थान में थकार हो जाने से सनातन बनता है ततो देवा सर्वे पितामह तथो देंगणसाह मुद्रव तहांत्मा ऊचूश्चगत्पतिमोज कैदृशो देंव नयत विद वो कौश्य नादो झेट विह्विता जगत देवास्ानवास्व मोहिता से तेजस उनके उस सिंहनाथ को सुनकर सब देवता जगदीश्वर भगवान ब्रह्मा जी के पास गए वहां पहुंचकर वे इस प्रकार बोले देव प्रभो यह कैसा सिंहनाद है इसे हम लोग नहीं जानते वह कौन वीर है अथवा किसकी गर्जना है जिसने इस जगत को व्याकुल कर दिया है देवता और दानव सभी उसके तेज से मोहित हो रहे हैं ए तस्मिन अंतरे विष्णु वारा हम रूप मासी उदतिष्ठन महाबाहो स्तूय मारो महाबाहो इसी बीच में वरारूपधारी भगवान विष्णु जल से ऊपर उठे उस समय महर्षिगण उनकी स्तुति कर रहे थे पितामह पितामहवाच निहत्यदानवपति महावरषमा महावरह ए सदैव महायोगी भूतात्मा भूत भाव ब्रह्मा जी बोले देवताओं ये महाकाय महाबली महायोगी भूत भावन भूतात्मा भगवान विष्णु हैं जो दानों राजो का वध करके आ रहे हैं सर्वभूत ये संपूर्ण भूतों के ईश्वर योगी मुनि तथा आत्मा के भी आत्मा हैं यही समस्त विघ्नों का विनाश करने वाले श्रीकृष्ण हैं अतः तुम लोग धैर्य धारण करो कृपा कर्माति साधे त अमृत प्रभो समाजात समात्मान महाभागो महादती अनंत प्रभा से पूर्ण महातेजस्वी एवं महान सौभाग्य के आश्रयभूत ये भगवान अत्यंत उत्तम और दूसरों के लिए असंभव कार्य करके आ रहे हैं पद्मनाभो महायोगी महात्मा भूत भावना न संतापो न भी कार्याशोको आसुर सत्तम सूर्यश्रेष्ठ गण ये महायोगी भूतभावन महात्मा पद्मनाभ हैं अतः तुम्हें अपने मन से संताप भय एवं शोक को दूर कर देना चाहिए काल अना नातो मुक्तो महात्मना ये ही विधि है ये ही प्रभाव है और ये ही संहारकारी काल है इन्हीं परमात्मा ने संपूर्ण जगत की रक्षा करते हुए यह भीषण सिंहनाथ किया है सा सही स एस महाबा सर्वोक नमस्कृत अच्युत पुंडरी ये संपूर्ण भूतों के सर्वलोक वित्यत ईश्वर महाबाहू कमल अच्त युधे टिर्वाच पितामह महाप्राज्य सर्वशास्त्र विशारद प्रयाण काले किं किप्य मोक्ष भेदचित युधिष्ठिर ने पूछा संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण महाप्राज पितामह मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले तत्व तत्वचिंतकों को मृत्यु काल में किस मंत्र का जप करना चाहिए कि मनुस्मरण गुरुश्रेष्ठ मरणे परुपस्थित प्राप्ण आत्मा सिद्धि स्रोत मेक्षा तत्व मृत्यु का समय उपस्थित होने पर किसका चिंतन करने वाला पुरुष परम सिद्धि को प्राप्त हो सकता है यह मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता उक्त प्रश्न घृण स्वाविता राजन नारदे न पुराश्रितिषी ने कहा राजन निष्पाप नरेश तुमने जो प्रश्न उपस्थित किया है वह उत्तम युक्तयुक्त युक्त और सूक्ष्म है उसे सावधान होकर सुनो जो पूर्व काल में मैंने नारद जी से सुना था वही मैं तुमसे कहता हूँ श्री वत्म जगद बीजम अनंतम लोक साक्षण पुराणारायणम देवम नारद पर जिनका वक्ष स्थल श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित है जो इस जगत के बीज अर्थात मूल कारण है जिनका कहीं अंत नहीं है तथा जो इस जगत के साक्षी हैं उन्हें भगवान नारायण से पूर्व काल में नारद जी ने इस प्रकार प्रश्न किया नारदुण तमस परम आहुर्वेद्यम परम धाम ब्रह्मादि कमलोद भगवन् भूत भव्य सब सद्धांडित्रिय कदम भक्त विचित योग का नारद जी ने पूछा भगवान महर्षिगण कहते हैं आप अविनाशी अर्थात नित्य परब्रह्म निर्गुण अज्ञानांधकार एवं तमोगुण से अतीत विद्या के अधिपति परम धाम स्वरूप ब्रह्मा तथा उनकी प्रागट्य भूमि आदि कमल के उत्पत्ति स्थान हैं भूत और भविष्य के स्वामी परमेश्वर श्रद्धालु और जितेंद्रीय भक्तों तथा मोक्ष के अभिलाषा रखने वाले योगियों को आपके स्वरूप का किस प्रकार चिंतन करना चाहिए किम त जप्यम जपे निल्य मुत्था महाव कथम युद्धाध्याय हित द्रोहित सनातनम मनुष्य प्रतिदिन सवेरे उठकर किस जपनी मंत्र का जप करे और योगी पुरुष किस प्रकार निरंतर ध्यान करे, आप इस सनातन तत्व का वर्णन कीजिए स्वयं प्रोवाच भगवान विष्णु नारदं वरद प्रभु देवर्सिंह नारद का यह वचन सुनकर वाणी के अधिपति वरदायक भगवान विष्णु ने नारद जी से इस प्रकार कहा श्री भगवान इमाम कथित श्याम दिव्यामृति प्रयाणे तो मद्भाते श्री भगवान बोले देवरसे मैं हर्षपूर्वक तुम्हारे सामने इस दिव्य अनुस्मृति का वर्णन करता हूँ मृत्युकाल में जिसका अध्ययन और श्रवण करके मनुष्य मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है ओंकार अग्रता नमस्कृत्य नारद एक प्रेत भूत मंत्रुदी ओं नमो भगवते वासुदेवायती नारद आदि में ओंकार का उच्चारण करके मुझे नमस्कार करें अर्थात एकाग्र एवं पवित्र चित्त तो होकर इस मंत्र का उच्चारण करें ओं नमो भगवते वासुदेवाय इतुक्त नारद प्राप प्राजलि प्रणत स्थितेश्वर विष्णु सर्वात्म हरि प्रभुम् भगवान के ऐसा कहने पर नारद जी हाथ जोड़ प्रणाम करके खड़े हो गए और उन सर्वदेवेश्वर सर्वात्मा एवं पापहारी प्रभु श्री विष्णु से बोले नारद उच अव्यक्त शाश्वत देव प्रभु पुरुषोत्तम प्रपद्ये प्राजलिर्विष्णु अक्षरम परम पदम नारद जी ने कहा प्रभो जो अव्यक्त सनातन देवता सबके उत्पत्ति के कारण पुरुषोत्तम अविनाशी और परम परमपस्वरूप है उन भगवान विष्णु की मैं हाथ जोड़कर शरण लेता हूँ पुराणम प्रभुम नृत्यम अक्षय लोक साक्षण प्रपद्य पुंडरी काक्षम ईशम भक्तानुकम जो पुराण पुरुष सबके उत्पत्ति के कारण नित्य अक्षय और सम्पूर्ण जगत के साक्षी हैं जिनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं उन भक्तवत्सल भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ लोकनाथम सहस्राक्षम अद्भुत परम हम पदम भगवंतम प्रपण्डोस्मी भूतभव्य भवत् प्रभु जो संपूर्ण लोकों के स्वामी तथा संरक्षक हैं जिनके सहस्रों नेत्र हैं तथा जो भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी हैं उन अद्भुत परम पद रूप भगवान विष्णु की मै श्रण लेता हूँ सृष्टारम सर्वोकाना अनंत विस्वो पद्मनाभं पद्मनाभम ऋषिकेश प्रपद्ये समस्त लोकों के सृष्टा और सब ओर्मुख वाले अनंत सत्य अच्युत एवं संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी भगवान पद्मनाभ की मै श्रण लेता हूँ हिण्यगर्भम अमृतम गर्भ परभुमनाद्यंत प्रपद्ये तम रवि प्रभम प्रपद् जो हिण्यगर्भ अमृत स्वरूप पृथ्वी को गर्भ में धारण करने वाले परात्पर तथा प्रभुओं के भी प्रभु हैं उन अनादि अनंत तथा सूर्य के समान कांति वाले भगवान श्री हरि की मैं शरण लेता हूँ सहस्त्र श्रेष्ठ पुरुषम महर्षि तत्वभावनम प्रपद्ये सूक्ष्म अचलम वरेण्यम अभयप्रदम जिनके सहस्रो मस्तक हैं जो अंतर्यामी आत्मा है तत्वों का चिंतन करने वाले महर्षि कपिलस्वरूप हैं उन सूक्ष्म अचल वरेण्य और अभयप्रद भगवान से हरि के हरिकृष्ण लेता हूँ नारायणम पुराणि योगात्म सनातनम संस्थानम थर्वतत्मा प्रपद्ये ध्रुवेश्वर जो पुरातन ऋषि नारायण है योगात्मा है सनातन पुरुष है संपूर्ण तत्वों के अधिष्ठान एवं अविनाशी ईश्वर हैं उन भगवान हरि की मैं शरण लेता हूँ या प्रभु सर्वभूताष्णु शेव प्रसी जो संपूर्ण भूतों के प्रभु हैं जिन्होंने इस समस्त संसार को व्याप्त कर रखा है कथा जो चर और अचर प्राणियों के गुरु हैं वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो यस्मापद्य ब्रह्मा पद्मो नि पिताप्र ब्रह्मजो निर्विस्वात्मा सा मे विष्णु प्रसिद्ध पद्म यो नि पितामह ब्रह्म की उत्पत्ति होती है तथा जो वेद और ब्राह्मणों की योनि है वे विश्वात्मा पर प्रसन्न हो या पुरा प्रलय प्राप्ते नष्टे प्रलीने जंगे लोक आभूत संपलव प्रकृत महान एक विश्वात्मा स मे विष्णु प्रसिदत प्राचीन काल में महाप्रलय प्राप्त होने पर जब सभी चराचर प्राणी नष्ट हो जाते हैं ब्रह्म आदि देवताओं का भी लय हो जाता है और संसार की छोटी बड़ी सभी वस्तुएं लुप्त हो जाती हैं तथा संपूर्ण भूतों का क्रमशः लय होकर जब प्रकृति में महत्त्व तो भी विलीन हो जाता है उस समय जो एकमात्र शेष रह जाते हैं वे विश्वात्मा विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो चतुर्भिष्ठ चतुर्भिष्ट द्वाभ्याम पंचभिरव चूयते च पुनर्द्वाभ्याम सष्णु प्रसिदत चार चार दो पांच तथा दो इन सत्रह अक्षरों वाले मंत्रों द्वारा जिन्हें आहुति दी जाती है वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो पहला आश्रा दूसरा अस्तु स्रोसठ तीसरा यज और चौथा ये यजमा यजामह पांचवा बसठ पर्जन्य पृथ्वी सत्यम कालो धर्म क्रिया क्रिय गुणाकर सद्र वासुदेव वा प्रतिदू मेघ पृथ्वी सत्य काल धर्म कर्म और कर्म का अभाव ये सब जिनके स्वरूप है गुणों के भंडार रूप में स्वाम वर्ण वाले भगवान वासुदेव मुझ पर प्रसन्न हो अग्नि सौ मार्ग ताराण ब्रह्म रुंद्रन्द्र योगिना येजति तेजासी तेज स मे विष्णु प्रसिदत जो अग्निचंद्रमा सूर्य तारागण ब्रह्म इंद्र रुद्र तथा योगियों के भी तेज को जीत लेते हैं वे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो योगावास नमस्तुभ्यम सर्वास वरप्रद्ञगर्भम्यांग पंचय नमोस् योग के आवास स्थान आपको नमस्कार है सबके निवास स्थान वरदायक यज्ञ गर्भ सुनहरे रंगों वाले पंच यज्ञ में परमेश्वर आपको नमस्कार है चतुर्मूर्त परम धाम लक्ष्म पराचित सर्वासा नमस्ते सुवास देव प्रधान कृ आप श्री कृष्ण बलभद्र प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इन चार रूपों वाले परम धाम स्वरूप लक्ष्मी निवास परम पूजित सबके आवास स्थान और प्रकृति के भी प्रवर्तक हैं वासुदेव आपको नमस्कार है विकल्त पंच कालज्ञ नमस्ते ज्ञान सागर आप अजन्मा हैं अगम्य मार्ग हैं निराकार हैं अथवा जगत के संपूर्ण आकार आप ही धारण करते हैं आप ही संहारकारी रुद्र हैं आप प्रातः संगो मध्यान्ह अपराह और सायन्न इन पांच कालों को जानने वाले हैं ज्ञान सागर आपको नमस्कार है अव्यक्तापन्न व्यक्ता परोक्षर यस्मात्तरम दस्ती तमस्तृ गतः जिन अव्यक्त परमात्मा से व्यक्त जगत की उत्पत्ति हुई है जो व्यक्त से परे और अविनाशी है जिनके उत्कृष्ट दूसरी कोई वस्तु नहीं है उन भगवान विष्णु की मैं शरण में आया हूँ न पुरुष चेतन अन्योज परतर तमस्मी शरण प्रकृति और महतत्व ये दोनों जड़ है पुरुष चेतन और अजन्मा है इन दोनों खर और अक्षर पुरुषों से जो और विलक्षण हैं, उन भगवान पुरुषोत्तम निश्चय नमस्मी शरण ब्रह्मा और शिव आदि देवता जिन भगवान का सदा चिंतन करते रहने पर भी उनके स्वरूप के संबंध में किसी निश्चय तक नहीं पहुंच पाते उन परमेश्वर की मैं शरण लेता हूँ जितेंद्रिया महात्मा रो ज्ञान ध्यान अपरायण यम प्राप्य न अनिवर्तन गतः ज्ञानी और ध्यान परायण जितेंद्रिय महात्मा जिन्हें पाकर फिर इस संसार में नहीं लौटते हैं उन भगवान श्रीहरि की मैं शरण ग्रहण करता हूँ एकांशे न जगत सर्व अवष्टभ्य विभु स्थित अग्राह्यो निर्गुण नृत्य तमस्मी शरण सर्वव्यापी परमेश्वर इस संपूर्ण जगत को अपने एक अंश से धारण करके स्थित है जो किसी इंद्रिय विशेष के द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते तथा तो जो निर्गुण एवं नित्य है उन परमात्मा की मैं शरण में जाता हूँ सोमारका्निमय तेजो याच तारा मही संजायते दिव्य संजा तेजो यहात्मा प्रसिदत आकाश में जो सूर्य और चंद्रमा का तेज प्रकाशित होता है तथा तो तारा गणों की जो ज्योति जगमगाती रहती है वह सब जिनका ही स्वरूप है वे परमात्मा मुझ पर प्रसन्न हो गुणादिर्निर्गुणश्चा जो लक्ष्मी बाँसेतनोष सूक्ष्मगत योगी स महात्मा प्रसवीद जो समस्त गुणों के आदि कारण और स्वयं दृगुण हैं पुरुष लक्ष्मीवाण चेतन अजन्मा सूक्ष्मव्यापी तथा योगी हैं वे महात्मा श्रीहरिम पर प्रसन्न हो सांख्य योगाशे चाण्य परमर्षय परमर्ष्यम विदिवाभ मुच्यंते स महात्मा प्रसूद ज्ञान योगी कर्मयोगी तथा जो दूसरे दूसरे सिद्ध और महर्षि हैं वे जिन्हें जानकर इस संसार से मुक्त हो जाते हैं वे परमात्मा श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो अव्यक्त समिष्ठाता चिंत्य सदस्य पर आस्तित प्रकृति श्रेष्ठ स महात्मा प्रसिदत जो अव्यक्त सबके अधिष्ठाता अचिंत्य और सत असत्य विलक्षण है आधार रहित एवं प्रकृति से श्रेष्ठ हैं वे महात्मा श्रीहरि मुझ पर प्रसन्न हो क्षेत्र पंच धा भुंगते प्रकृतिम पंचभिर्मुख महान गुणाचियो भुंगते स महात्मा प्रतीदतु जो जीवात्मा रूप से पांच ज्ञानेंद्रिय रूपी मुखों द्वारा शब्द आदि पांच विषयों का उपभोग करते हैं तथा तो स्वयं महान होकर भी जो गुणों का अनुभव करते हैं वे महात्मा श्रीहरि मुझ पर प्रसन्न हो सूर्य मध्ये स्थितः सोमस्तस्य मध्ये चया स्थित भूतबाजा चया दीप्ते महात्मा जो सूर्य मंडल में सोम रूप से स्थित होते हैं उस सोम के भीतर जो अलौकिक दीप्ति है वह जिनका स्वरूप है वे परमात्मा श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो नमस्ते सर्वतः सर्व सर्वतोक्षे शिरो निर्विकार नमस्ते सुखी क्षेत्रे व्यवस्थित सर्वस्वरूप परमेश्वर आपको सब ओर से नमस्कार है आपके सब ओर नेत्र मस्तक और मुख हैं निर्विकार परमात्मन आपको नमस्कार है आप प्रत्येक के क्षेत्र शरीर में साक्षी रूप से स्थित हैं अतिद्रिय नमस्तभ्यम लिंगये व्यक्तय नबीयसे ये चमामजानते संसारे संसरतीत इंद्रियातीत परमेश्वर आपको नमस्कार है व्यक्त लिंगों द्वारा आपका ज्ञान होना असंभव है संसार में जो आपको नहीं जानते वे जन्म मृत्यु के चंकर में पड़े रहते हैं काम क्रोधमुक्ता राग देश अभिवर्जिता नान्य भक्ता भी जानते हैं न ना पुनर्नारका जो काम और क्रोध से मुक्त राग द्वेष से रहित तथा आपके अनन्य भक्त हैं वे ही आपको जान पाते हैं जो विषयों के नरक में पड़े हुए द्विज हैं वे आपको नहीं जानते हैं कर्मकारिनः कर्म कारिण ज्ञा विशंतिं विशंति जो आपके अन्य भक्त द्वंदों से रहित तथा निष्काम कर्म करने वाले हैं जिन्होंने ज्ञानमय अग्नि से अपने समस्त कर्मों को दग्ध कर दिया है वे आपके प्रति दृढ़ निष्ठा रखने वाले पुरुष आपने ही प्रवेश करते हैं अशरीरम शरीर स्तम थम थर्वेशु पुण्य पापिन भक्ता स्वाह प्रभि आप शरीर में रहते हुए भी उससे रहित हैं तथा संपूर्ण देहधारियों में समभाव से स्थित हैं जो पुण्य और पाप से मुक्त हैं वे भक्त जन आप में ही प्रवेश करते हैं अव्यक्तम बुद्ध्यंकार मनोभूत इंद्रिया चहिता चेसुत्व न तेसुत्व ते अव्यक्त प्रकृति बुद्धि महत्त्व अहंकार मन पंच महाभूत तथा तो संपूर्ण इंद्रिया सभी आप में हैं और उन सब में आप हैं किंतु वास्तव में न उनमें आप हैं न आप में वे हैं है एककना दुर्यां परे सर्वूते सुनते न प्रिय सममिकांक्षोह भक्या वह एकत्व अन्यत्व और नानात्व का रहस्य जो लोग अच्छी तरह जानते हैं वे आप परमात्मा को प्राप्त होते हैं आप संपूर्ण भूतों में सम हैं आपका ना कोई द्वेश पात्र है और ना प्रिय मैं अन्य चित्त से आपकी भक्ति के द्वारा समत्व पाना चाहता हूँ चराचर मदम सर्व भूतग्राम चतुर्विधम तया तय तत्प्रोहतम सत्रेय मणिगणाज चार प्रकार का जो यह चराचर प्राणी समुदाय है वह सब आपसे व्याप्त है जैसे सूत में मणियां मणिया होते हैं उसी प्रकार यह सारा जगत आप में ही ओत प्रोत है सृष्टा भोक्ता अकर्म हेतु रचल पृथ्वात्म स्थित आप जगत के स्रष्टा भोक्ता और कूटस्थ हैं तत्वरूप होकर भी उससे सर्वथा विलक्षण है आप कर्म के हेतु नहीं हैं अभी चल परमात्मा है प्रत्येक शरीर में पृथक पृथक जीवात्मा रूप से आप ही विद्यमान हैं नये भूते सुसहयोगो भूत तत्व गुणाति अहंकारेण बुद्ध्यार्गुण वास्तव में प्राणियों से आपका सहयोग नहीं है आप भूत तत्व और गुणों से परे हैं अहंकार बुद्धि और तीनों गुणों से आपका कोई संबंध नहीं है न ते धर्मो से धर्मो व नारंभो जन्म वा, ना वा पुनः जरा मरण मोक्षार्थम पन्नोस्में सर्वश न आपका कोई धर्म है और न कोई अधर्म ना कोई आरंभ है न जन्म मैं जरा मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए सब प्रकार से आपके शरण में आया हूँ ईश्वरो से जगन्नाथ ततः परम उचे भक्ता नाम यद्य तम देव जगन्नाथ आप ईश्वर हैं इसीलिए परमात्मा कहलाते हैं देव सुरेश्वर भक्तों के लिए जो हित की बात हो उसका मेरे लिए चिंतन कीजिए अपी न मे भूय समागम पृथ्वी जात में घृणम जात में रसना रूपम हताशनम जातु स्पर्शो जातु च मारुतम श्रोत्रमाकाशमेतु मनोवैकारिक पुनः विषयों और इंद्रियों के साथ फिर मेरा कभी समागम ना हो मेरे मेरी घृणेन्द्रिय पृथ्वी तत्व में मिल जाए और रचना जल में रूप नेत्र अग्नि में स्पर्श त्वचा वायु में श्रोत्रीय आकाश में और मन वैकारिक अहंकार में मिल जाए इंद्रियाण्य संजानत श्वासु श्वासु योधिषु पृथ्वी जातु सलिम आपोग्निमनलोनल वायुराकाशप्येतु मन्चाकाशे चहंकारम मनोजा तो मोहनम सर्वदेशीनाहंकार तू बुद्धि बुद्धिव्यक्तमच्युत अच्त इंद्रियाड़ियों भिड़ जाय पृथ्वी जल में जल अग्नि में अग्नि वायु में वायु आकाश में आकाश मन में मन समस्त प्राणियों को मोहने वाले अहंकार में अहंकार बुद्धि अर्थात महत्वत्व में और बुद्धि अव्यक्त प्रकृति में मिल जाए प्रधान ऐ प्रकृति जाते गुणसाम में व्यवस्थित योग सर्वकर्ण गुणभूतः में जब प्रधान प्रकृति को प्राप्त हो जाए और गुणों की सामयावस्था रूप महाप्रलय उपस्थित हो जाए तब मेरा समस्त इंद्रियों और उनके विषयों से वियोग हो जाए निष्कैवल्य पदम तंखे हम परम तब एक भाव स्वया में जन्म भवे पुनः मैं तुम्हारे लिए परम मोक्ष की आकांक्षा रखता हूँ आपके साथ मेरा एक ही भाव हो जाए इस संसार में फिर मेरा जन्म ना हो तद्बुद्धि तद्गत प्राण तद तपराय चारायमेवाहम स्मृषि मरड़े परुपस्थित मृत्यु काल उपस्थित होने पर मेरी बुद्धि आप में ही लगी रहे मेरे प्राण आप में ही लीन रहे मेरा आप में ही भक्ति भाव बना रहे और मैं सदा आपके ही शरण में पड़ा रहूं, इस प्रकार मैं निरंतर आपका ही स्मरण करता रहूं। पूर्व देह प्रताय में व्याधे प्रविशंत माम हृदय च दुखा प्रतिमुचतु पूर्व शरीर में मैंने जो दुष्कर्म किए हों उनके फल स्वरूप रोग व्याधि मेरे शरीर में प्रवेश करे और नाना प्रकार के दुख मुझे आकर सतावे इन सब का जो मेरे ऊपर ऋण है वह उतर जाए भवेत पुनः जाएद्रविड़े नवेदितवेश्वर मैंने इसलिए आपका स्मरण किया है कि फिर मेरा जन्म ना हो अतः फिर कहता हूँ कि मेरे कर्म नष्ट हो जाए और मुझ पर किसी का ऋण बाकी न रह जाए उपतिष्ठं सर्वे व्याधे पूर्व संचिता आनृगंतुमेक्षा तद्यम पदम पूर्व जन्म में जिन कर्मों का मेरे द्वारा संचय किया गया है वे सभी रोग मेरे शरीर में उपस्थित हो जाए मैं सबसे उण होकर भगवान विष्णु के परम धाम को जाना चाहता हूँ श्री भगवान वाच अहम भगवत मम चो सनातन तस्हम न प्रणश्यामी सचमे प्रणश्यति। प्रणश्यती भगवान बोले नारद मैं उस सौभाग्यशाली भक्त का हूँ और वह भक्त भी मेरा सनातन सखा है मैं उसके लिए कभी अदृश्य नहीं होता और न वह कभी मेरी दृष्टि से ओझल होता है कर्म इंद्रियाड़ संयम य पंच बुद्धि इंद्रिया चश इंद्रियाड़ि मन से अहंकार तथा मदह अहंकार तथा बुद्ध बुद्धि महात्म साधक पांच कर्म तथा पांच ज्ञानेंद्रियों को संयम में रखकर उन दसों इंद्रियों को मन में विलीन करे मन को अहंकार में अहंकार को बुद्धि में और बुद्धि को आत्मा में लगावे यद बुद्धिन्द्रिय पश्यन बुद्धिया बुद्धि परमाजमी यहा हम जिन सर्विदम तथम पाँचों ज्ञानेन्द्रियों को संयम में रखकर बुद्धि के द्वारा पर, पर परमात्मा का अनुभव करे कि यह परमेश्वर मेरा है और मैं इसका हूँ तथा तो इसी ने इस संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है आत्मनात्मनि संयोज परमात्म अनुस्मरेत ततो बुद्धे परम बुद्धाले न पुनर्भव मरणे समुप्राप्त यम महामनुस्मरेत अपि पाप समाचार स जाति परमा स्वयं भी अपने आप को परमात्मा के ध्यान में लगाकर निरंतर उनका स्मरण करे तदनंतर बुद्धि से भी परे परमात्मा को जानकर मनुष्य फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता जो मृत्यु काल आने पर इस प्रकार मेरा स्मरण करता है वह पुरुष पहले का पापाचारी रहा हो तो भी परम गति को प्राप्त होता है ओम नमो भगवते तस्मे दहीनाम परमात्मने नारायणाय भक्ता नाम दही समस्त देशधारियों के परमात्मा तथा भक्तों के प्रति एकमात्र निष्ठा रखने वाले उन सनातन भगवान नारायण को नमस्कार है इमा अनुस्मृतिम दिव्यां इमा अनुस्मृति मृतिम दिव्यावीत समात सपन विबुन च पठन यमें यह दिव्य वैष्णवी अनुस्मृति विद्या है मनुष्य एकाग्र होकर सोते जागते और स्वाध्याय करते समय, जहाँ कहीं भी इसका जप करता है पौर्णिमा श्याम च्वादश्याम च विशेषतः श्राव ए श्रद्धा न्यम भक्ता च पूर्णिमा अमावस्या तथा विशेषतः द्वादशी तिथि को मेरे श्रद्धालु भक्तों को इसका श्रवण करावे यद्यकार तप क्रिया करवस्तत्न होती यदि कोई अहंकार का आश्रय लेकर यज्ञदान और सपरूप कर्म करे तो उसका फल उसे मिलता है परंतु वह आवागमन के चक्कर में डालने वाला होता है अभ्यर्चयन पितृन्देवान् पठन जुहवन बलि दधत जल्नि स्मरे याति जो देवताओं और पितरों की पूजा पाठ होम और बलि तो में आहुति देते समय मेरा स्मरण करता है वह परम गति को प्राप्त होता है यज्ञो दान तपस्व पावराली मनीषिणाम से यज्ञ दान और तप ये मनीषी पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं अतः यज्ञ दान और तप का निष्काम भाव से अनुष्ठान करे नमजो मक्त श्रद्धेन्वित हम तस्लो क्षपा कशापि नारद नारद जो मेरा भक्त श्रद्धा पूर्वक मेरे लिए केवल नमस्कार मात्र बोल देता है वह शानदार ही क्यों न हो उसे अक्षय लोक की प्राप्ति होती है किम पुनर्ये यजन तेमा साधका विधिपूर्वक श्रद्धावंसो यत्मा तेमा जानती मदाश्रिता फिर जो साधक मन और इंद्रियों को संयम में रखकर मेरे आश्रित हो श्रद्धा और विधि के साथ मेरी आराधना करते हैं वे मुझे ही प्राप्त होते हैं इसमें तो कहना ही क्या है कर्मतो नाम अवापसती सिद्धि द्रक्षस्व पदम ममा देवर से सारे कर्म और उनके फल आदि अंत वाले हैं परंतु मेरा भक्त अंतमान विनाशील फल का उपभोग नहीं करता अतः तुम सदा आलस्य रहित होकर मेरा ही ध्यान करो इससे तुम्हें परम सिद्धि प्राप्त होगी और तुम मेरे परम धाम का दर्शन कर लोगे अज्ञाना च यो ज्ञानम दद्या धर्मोपदेश कृष्ण वा पृथ्वी दद्या तेना तोल्यम जो धर्मोपदेश के द्वारा अज्ञानी पुरुष को ज्ञान प्रदान करता है अथवा जो किसी को समूची पृथ्वी का दान कर देता है तो उस ज्ञानदानक ज्ञानदान का फल इस पृथ्वी दान के बराबर ही माना जाता है तस्मा प्रदेयम् साधुभ्यो जन्मबंध भयापहम एवं दत्वा नर श्रेष्ठ श्रेयो वीर च विंदती नरश्रेष्ठ नारद इसलिए साधु पुरुषों को जन्म और बंधन के भय को दूर करने वाला ज्ञान ही देना चाहिए इस प्रकार ज्ञान देकर मनुष्य कल्याण और बल प्राप्त करता है अश्वमेध सहस्राणाम सहसमाचरे नास पदम अवाप्न होती मद भक्त यदवा प्यते जो दस लाख अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान कर वह भी उस पद को नहीं पा सकता जो मेरे भक्तों को प्राप्त हो जाता है एवं तदा ष्म जी कहते हैं सुब्रत इस प्रकार पूर्व काल में देवर्षि नारद के पूछने पर कल्याण में भगवान विष्णु ने उस समय जो कुछ कहा था वह सब तुम्हें बता दिया तमप्येक मनाध्याय गुणातिगम भजस्व सर्वे न परमात्मा अव्यय तुम्हें एक चिति होकर उन गुणातीत परमात्मा का ध्यान करो और संपूर्ण से उन्हीं अविनाशी परमात्मा का भजन करो श्रुत्री तारदो वाक्यम दिव्यं नारायणे ऋतम अत्यंत भक्तिमा देव एक तत्वि भगवान नारायण का कहा हुआ यह दिव्य वचन सुनकर अत्यंत भक्तिमान देवर्षि नारद भगवान के प्रति एकाग्र हो गए नारायण नृत्य देव दस वर्षाण्यन्य भाग इदम जपन वय प्राप्नोते तदिष्णो पदम जो पुरुष अन्य भाव से दस वर्षों तक ऋषि प्रवर नारायण देव का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जप करता है वह भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है किम तस्िर मंत्र भक्ति यार्तरे नमो नारायणा मंत्र सर्वाधक जिसकी भगवान जनार्दन में भक्ति है उसे बहुत से मंत्रों द्वारा क्या लेना है ओम नमो नारायणा यह एकमात्र मंत्र ही संपूर्ण मरोवृतु की सिद्धि करने वाला है इमाम रहस्याम परमाम अहित्य वा संकटा सभी परम मोपनीय अनुस्मृति विद्या का स्वाध्याय करके मनुष्य भगवान के प्रति दृढ़ निष्ठा रखने वाली बुद्धि प्राप्त कर लेता है वह सारे दुखों को दूर करके संकट से मुक्त एवं भीतराग हो इस पृथ्वी पर सर्वत्र विचरण करता है इस श्री महाभारत शांति पर्वि मोक्ष धर्म परवड़ी अनंतरभ विक्रीडनम नाम नवाधिक द्विशतम अध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में भूमि के भीतर भगवान वाराह की क्रीड़ा नामक दो अध्याय पूरा हुआ